देर सामान्य प्रतीकर दिखा दिया गया था और विशेष विशेषांश अप्रती दोनों जगहों का विधान है दोनों जगहों में जो विशेष विशेषांश अप्रती क्या है में विशेष वहां का जो नील पृष्ठ त्रिकोण वह प्रतीत नहीं हुआ और आता में जो कूटस्थ विशेषांश क्या था असंगता आनंद रूपता यह प्रतीत हुआ दृष्टांत में जो अधिष्ठान है उनके लिए ना दार्शन में भी अधिष्ठान अधिष्ठान प्रतिष्ठा दृष्टान के अधिष्ठान कौन है में शुक्ति दार्थि शुक्ति का सामान्य आता इदम वो प्रतीत हुआ और आत्मा का सामान्य प्रतीत हो रहा है आपको याद कल की के पाठ बोलते स्वयंत्व और वस्ता ये सामान्य स्वयं क्या चेतन का मैं स्वयं कर लूंगा बोलते नी इतनी हिम्मत कहता है तो स्वयंत्वता सामान्य कहा आत्कुटस्त में और उसमें इधम और सत्य शुक्ति सत्य है उस शुक्ति में यावर सत्यता है ना उसकी सत्ता को ले लिया और आपने रजत में सत्ता जोड़ देंगे ना इधम का और सत्य ये दो चीज सामान्य का और कूटस का सामान्य स्वयं वसुता जो कि चैतन्य रूपता है यह सामान्य क्या करेंचन चेतन इधम आवचिन चेतन सत्यत्व इधमावचिन चेतन इधम और सत्यो हो गया इधमावचिन चेतन वहां भान हो गया सामान्य अंश हो गए यहाँ स्वयंतावचन चेतन वसुत्व संतावची चेतन भान हो रहा है नील पृष्ठ त्रिकोणत् जो भान होता है वो भान नहीं हुआ और आत्मा का कुटस्थ विशेषांश जो अभाना वह है असंगता और आनंद रूप था आदि यदि कह रहे थे और भी विशेषांत असंगतानंदता आनंदता आदि एवं कूटस्थ विरो और है दृष्टान शुक्ति दार्टान्तस्थ दो सामान्याश और विशेषांश सामान्य और विशेष सामान्याश में इदम और सत्य सत्य से न पारमार्थिक नहीं ना पारात्मिक में है ठीक है ना और यहां स्वयंत्व होने को स्वयं और वस्तुत्व ये सामान्याश हो गया कुटस्थ इनका क्या हो रहा है भान इन सामान्याशों का भान हो गया विशेषांश भी दो हिस्सा नील पृष्ठता और त्रिकोणता और यहाँ दो थी असंगता और आनंदता इन दोनों नंबर क्या हुआ विशेषांशों का आभान हो यह भी अधिष्ठान की चर्चा हुई है केवल आरोपित वस्तु का भी चर्चा नहीं आरोपित वस्तु का विशेषांश क्या आया वहां का सामान्य कहा गया वो अभी बहुत कुछ नहीं बोले हुए हैं दृष्टान के अधिष्ठान मात्र का विचार हो रहा है क्या है अधिष्ठान अधिष्ठान की चर्चा साम्य दी एक और सादृश्यता को दिखाना चाह रहे हैं क्या आरोपित दृष्टान्षेप नामह निश्चय आरोपित वस्तु का नाम होता है राजिष्ठानों में जो आरोप करोगे उसका भी कुछ उस नाम रख देते हो आरोपित का दूसरे शासन नाम क्या है शक्ति में जो आरोपित उसका नाम क्या है रजता और कूटस में आरोपित का नाम क्या है अहम आरोप नाम आरोपित दृष्टान पे दृष्टान में क्या हुआ आरोपित का रूप नाम रूप या ऐसा नाम ऐसा जो में, जो में आपने, वस्तु, वस्तु आपने एक नामकरण देते जिसको भी आरोप करिए हर आज मराल चीज का आरोप कर सकता है कोई जरूरी सूक्ति में आपने रजित आरोप कर लांगा का आरोप कर सकता है लांगा भी तो देखने में ऐसे लगता है तीन तीन होता है रंगा होता है वो भी उसके से होता शीशा है। बोलते हैं जैसे उसमें आप लोगों को मालूम है कलाई लगाना बोलते थे पहले बर्तनों में पूरा सिल्वर बर्तन हो गया ऐसे चमकता गर्म करते थे वो लाते थे रंगा उसको रंगा बोलते हैं अच्छे संस्कृत में रंग शब्द हिंदी में रंगा बोलते गर्म कर दिया तो उसकी हिंदी में लाइन कर देगा लाइन भी मारेगा चलो और पाउडर लेते सा तो डाल कपड़े को दिमाग घुमा बड़ी चांदी जैसा बर्तन मजा च उसके भी चमक देखने में चांदी जैसा ही दिखता है इसे कोई जरूरी छुट्टी में हर व्यक्ति चांदी का ही आरोप लगा हुआ कोई रामले का आरोप लेना अंग्रेजी तो कहते आरोपित वस्तु का आप जरूर कुछ ना कुछ नाम लेकर के कहते हो अमुख चीज मैंने अमुक जगह देखा तो कूटस्थ इसी प्रकार से अध्यास की वजह से अध्यस्त विक्षेप अध्यस्त विक्षेप का भी कुछ नाम तो रखोगे क्या नाम रखोगे वहां अहम अहम ऐसा जो निश्चय है यही गड़बड़ है यही नाम रख दिया अपने आप मैं बोलते हर बात मैं मैं जो घुस है ये गड़बड़ ये आरोपित हो गया कहा आत्मा में आरोपित है दृष्टांत में, में शुक्ति में आरोपित है दृष्टांत आरोपित रूप्य रूप्य इति यथा। नाम का क्या कर देना? रूप्य नाम का मतलब क्या इति नाम शक्ति स्थल में आरोपित पदार्थ जिस पर आपने क्या नाम रखा है रूप्यम रजता यहां पर भी एवं कूटस्थ कल्पित से चिदाभा रूप विक्षेपस्या ये कल्पित क्या है वहां पर चिदा भाष रूपा विक्षेप कुछ चिदाभास रूपी विक्षेप था आप एक नाम रख दिया क्या नाम रखा आपने अहम पीति नाम हम यह नाम हो गया उसका अब कई बात शंकाए इतनी बात कहने और आगे बढ़ने से पहले कई बातें विचार होगा स्वयं पर भी सवाल उठाएगा जो सामान्य दर्शन हो गया बोल रहे हो इस पर विचार स्वयं शब्द से क्या लेने देना है बहुत सारी बातें कहेंगे देखिए अभी दृष्टान्त पुरोवर्तनी शुक्ति सकले इंद्रिक जाते सती रूपये क्या विषमता है दृष्टान्त बाहरी वस्तु दाहतरी वस्तु बाहर में जो भ्रम हो सकता है भीतर में कैसे भ्रम हो गए कुटस्थ कहा है भीतर वहा हम कहा हुआ है भीतर भ्रांति तो वहां कौन सी वृति गई वहां कौन सी कोई निमित क्या रहा होगा होने का जैसा भारूत तो निर्मित होता है ना शुक्ति में क्या होगा एक विलक्षण लाइट आ गया उससे जो रिफ्लेक्शन हो रहा है उसे रजत जैसे चमक दिख रहा है मन अंधकार रस्सी में सांपत भी हो रहा है कोई ना कोई बाहि निमित्त वृत्ति गई और समय प्रयास उसको तो देख नहीं पाया अनेको नि बन जाते जिसके उसे भ्रांति हो जाती है अंदर में क्या था दृष्टांत अष्टांति आपने गड़बड़ दिया है भीतर के भी में कोई भी देना चाहिए। भी का। अभी सामने में बाहर में रहने वाला शुक्ति स्थल में इंद्र सन्निक से जाते इंद्र सन्निकला गया वहां पर रूप में इधमी यह रजत है इस प्रकार से क्त रजताभिमान वह अधिष्ठान शक्ति से भिन्न रजत का हम अभिमान करने लगते हैं वह हो ना तो चित्र तो है इसलिए ठीक है प्रकाश की कमी थी गड़बड़ हो वो तो चलता बाहरी गड़बड़ी सीखा होता है इसलिए मान ले रहा है वो नहीं दर्शांति क्या आत्मा के मामले में ऐसा नहीं हो सकता क्यों आत्मा अभिमान दाष्टान्तिके एवं न भवि दाष्टान्तिक जो है आत्मा है वहां पर आत्मा वस्तु का विमान करें यह नहीं हो सकता अब प्रकाशित छिदात्मनी अवभाष माने तदरिक्त अहम अभिमान उपलब्ध है तो, तो सिद्धांत ऐसा नहीं वहां भी अनुभूति क्या करें शुद्धि में रजत का भ्रांति क्यों मान रहे हो आप अनुभूति क्या आदर पर में भ्रांति क्यों मान रहा है कोई अनुभूति क्या आधार पर इधर से अंदर में मुझे अहम अहम की अभिमान हो हो हो रहा रहा है कि नहीं कैसे तुम कर रहे देखिए अत्री प्रकाशात्मा ने उसका प्रकाशित हुए बिना अहम भी प्रकाशित होगा क्या इदम रूपी शुक्ति का इदमांश रूपी सामान्य का प्रकाशन हुए बिना रजत का प्रकाशन होगा क्या इसे कूटस्व का जो सामान्य चैतन्यता इसका प्रकाशन हुए बिना क्या आप अहम बोल सकते हो अहम की प्रती का पीछे आत्मा के सामान्य इसकी प्रती मानना ही पड़ेगा नहीं तो अहम ये विशेष नहीं आ सकता तो सामान्य क्या है देखो यहाँ स्पष्ट हो रहा है सामान्य स्व प्रकाशत अवभासमान जैसे ऊपर में क्या कहता पुरोवर्ति सुखिस्थल पुरोवर्ति सुन है और अब हम क्या करें यहां स्वप्रकाश अंतर पे नो स्वप्रकाश चिदात्मनी अवभाष तो। पर क्या है वो चिदात्मा से अतिरिक्त है जैसे अवभाष पर कैसा था सुक्ति से भिन्न तो तो त्मा से भिन्न क्या भाषित हुआ अहम इत्य विमान अहम ऐसा विमान हम में हम सब के अनुभूति से उपलब्ध हो रहा है अतो न वैस्यम इसे में कोई विषमता नहीं अधिष्ठान से भिन्न की अनुभूति रूपी सादृश्यता दोनों में विद्यमान है यहाँ भी अधिष्ठान भिन्न रजता अनुभूति है यहाँ भी अंदर भी अधिष्ठान से भिन्न अहम की अनुभूति हो रही है श्यन रूप मित्य भी मन तथा अहमित्य स्वरूप था पश्यन इधम अंश का स्वरूप अनुभव कर रहा है ना बाहर में पहले रजत घटा रहे हैं, ना में। में रहे हैं। शुक्ति में शुक्ति का इधम अंश को बाहर में अनुभव करने के पश्चात उसमें क्या किया रुप्य मित्य अभिमान्य थे उसे रुपये रजत का अभिमान किया गया इसी प्रकार स्वयं स्वतः पश्चम अपनी आत्मा को हम स्वयं अनुभव कर रहे हैं करने के पश्चात उस आत्मा में अहम करके अभिमान करते नहीं तो आप किसको अहम कह रहे हैं? हम कौन बोल रहा है यदि आप अपने चेतनता का अनुभव न करें, करें हम किसको कहेंगे आप सिर को तो नहीं बोल रहे भी कभी बोल देते शरीर को हम बात अलग चीजें लेकिन सामान्य रूप पे ना जब भी आप अहम देवदत्ता बोलोगे आपके आत्मी चैतन का अनुभव करते ही चैतन्य अनुभव को स्वीकार नहीं करते तो बोली नहीं सकते तो तो मुर्दा भी बोलते मुर्दा कहीं से बोलते है क्या हम करोगे अरे शरीर में अहंता नहीं है वास्तव में चैतन्य के बिना अहम या अभिमान हो नहीं सकता इसे अधिष्ठान भूता त्मा की सामान्याश चैतन्य को अनुभव के बिना आप अहम्य व्यवहार ही नहीं कर सकते का इदम को अनुभव के बिना रजत ऐसा व्यवहार कर सकते हैं क्या? नहीं। इसी प्रकार से कूटस्थ का इदम इधम चैतन्यंश जो है चैतन छिदंश है जिसको हम क्या बोलते हैं आप स्वयंत्व जो स्वयंत्व अथ वस्तु कहा गया इनको अनुभव के बिना अहम व्यवहार ही नहीं कर सकते स्वच स्वदा स्वरूप बता अपने निज रूप को समय चाह जा बहुत बहुत क्रोध करेंगे पूर्व पक्षी यहां पर यह हो कैसे होगा स्वच स्वदा ऐसे प्रयोग कर दिया अपने को स्वयं ही देखा फिर अपने को क्या बोला अहम बोल दिया हाँ हम जो आ रहे हैं हाँ, बिना चैतन्य के प्रकाशित तो हम का प्रकाशन तो हो नहीं सकता क्योंकि तमेवान सर्व तर्विधम विभाग नियम में इसे बिना चैतन्य का अनुभूति आप कोई व्यवहार को ही नहीं कर सकते अगर जैसा अविद्या का अभिमान नहीं हो सकता तो हम का अभिमान नहीं हो सकता मूलभूत तो है तो सबसे पहले कोई भी चीज हम मान रहे हैं अनुभव कर रहे हैं बोल रहे हैं घूम रहे फिर रहे हैं कार है तो वह चैतन्य का अनुभव है बिना चैतन्य अनुभूति स्वयं का किए हुए स्वयं के निजी स्वरूप का अनुभव किए बिना आप कोई व्यवहार ही नहीं कर सकते इसलिए कहते हैं स्वंच स्वं अपने आप को स्वतः ही अनुभव करते हुए आप क्या कहते हो अहम इतने थे हम ऐसे मान करते हैं तो पूर्व पक्ष कहता है स्वयं और अहम में अंतर क्या है स्वयं और अहम दोनों पर्यायी सब नहीं ऐसा नहीं होता व्यवहार में क्या मैं स्वयं कर लूंगा ऐसे बोलते हो बोल तो एक एक प्रयोग नहीं हो सकता पुनरुप्ति दोष आ जाएगा ना घटम कलश मान है ऐसा नहीं बोला गया घटम आने अथवा कलशम मानया दो बोलोगे घटम कलशमान बोलोगे वाक्य ऐसे होता है कभी पुनरुप्ति दोष आ जाती है समान अर्थों ने मेरे पर्यावाची शब्दों को एक वाक्य में दो बार प्रयोग हो नहीं सकता अहम स्वयं करो मे का मतलब गया अहम और स्वयं पर्यावाची नहीं है मानना पड़ेगा नहीं तो वाक्य ही गलत और सारे दुनिया में बात बोल रहे मैं समय करूंगा तुम कौन होते हो जब तुम्हारे कोई जरूरत नहीं क्या कहते कहते आम आदमी बोले तो मैं स्वयं करूँगा इसे अहम और स्वयं पर्यायवाची नहीं है इन पूर्व पक्षी आप पहले विचार करके अहम और स्वयं पर्यायवाची मान की शंका कर रहे हैं नो स्वयं अहम शब्द एक अर्थत्व खत्म दृष्टान्त अर्थांत साम्य इत्याशं स्वयं और हम के दोनों शब्द एक अर्थ वाले होने से के दृष्टान कैसे आ गया के आपने क्या कहा स्वयं से भिन्न अहम का अनुभव करेंगे पूर्व पक्षी तो का, ना? क्या है का ने? नहीं स्वयं और हम नहीं। आपने दृष्टान्त में क्या लिया शक्ति से भिन्न रजत का अभिमानी यहाँ पर भी अपने कहना चाहते हो स्वयं से भिन्न अहम का अभिमान तो पूर्व पक्ष का नहीं हो सकता वहां तो और रजत भिन्न पदार्थ थे तो भिन्न शब्द थे बिन वस्तु भी है इसे महात्म तो इस हो सकता है, हैं है। एक ही विषय का अभिमान दृष्टान है दृष्टांत में स्वयं से भिन्न अहम का अभिमान जो आप कथन कर रहे हो यह नहीं हो सकता स्वयं अहम दोनों पर एक अर्थ वाले है इसे दृष्टान्त और दृष्टान साधन रूप्य शब्दादम और रजतम दोनों शब्द और उनके अर्थ भिन्न जिस प्रकार से है उसी प्रकार से स्वयं अहम दोनों के दोनों शब्दार्थ सामान्य विशेष रूप से उभेत्र विशेषांश इदम सामान्य रजक विशेषाश एक दूसरे से भिन्न तब यहां पर भी स्वयं अहम स्वयं क्या है सामान्य नरोपित विशेषण क्या है आ? ये विशेषण जो खुद का जो अभान हुआ तो भान जो हो रहा आरोपित विशेषण क्या था अहम नाम से देख रहे हो आप स्वयं अहम जब बोलोगे स्वयं क्या हो गया सामान्य विशेष जतम बोलोगे सामान्य रज रजत उसी प्रकार समझ लो क्यों नहीं हो सकता है नहीं नहीं मान सकते सकते आप आप सामान्य विशेष इसे क्या है जो दोष दे उभेत साम्यााता हैदेश गम्यते ध्रुव यम्यूप्यता यथा भिन्न दृष्टान ऐसा जानो क्यों भिन्न है क्योंकि जो काला हिस्सा है वह तो सामान्यंश है तो वह वस्तु का अपना है और दूसरा हिस्सा विशेषांश तो है आरोपित है यह बात दोनों में माने दृष्टांत और पदार्थांत में समान है ऐसा जानो स्वयं शब्दा सामान्य रूपत्म स्पष्टीकर लौकिकम प्रयोग दर्शे तो आप इसको समझाना पड़ेगा स्वयं सामान्याश है अहम विशेषांश अपने कह दिया ना कहने से तो होगा नहीं न तो वस्तु न तो प्रतिज्ञा मात्र वस्तु सिद्धि लक्षण प्रमाणाभ्या वस्तु सिद्धि यह तो है प्रतिज्ञा कर दिया आपने दोनों ने क्या दिया कह देना भिन्न माना जाएगा सिद्ध करो दोनों ने सिद्ध कैसे करोगे पहले सिद्ध करना पड़ेगा स्वयं जो शब्द है सामान्य अंश में ही प्रयोग सर्वत्र करते हैं लोग और अहम शब्द विशेषांश रूपे ने ही दुनिया में प्रयोग होता है सिद्ध करना लोग व्यवहार पहले सिद्ध करो स्वयं शब्द किस रूप से प्रयोग होता है आप देखो ना इसीलिए सामान्य अंश कर हैं स्वयं छ अहम स्वयं गच्छा सवय गसा स्वयं प्रभाव नहीं हो गया यदि सोहम स सब हो गया तम सब हो गया अहम सब हो गया यानी तेरभ स्वयं कस हो गया यदि अहम ही स्वयं परची होता अहम स्वयं गच्छा तो ठीक है तर स्वयं गच कसा हो गया स्वयं गच्छती कैसे प्रयोग हो रहा है इसका मतलब आम अहम स्वयं पर्यावर् नहीं कि दो स्वयं ऐसी चीज है जो सा तम आम तीनों से सकता। भीन -भीन जुड़ सकता है सामान्य जो सामान्य होगा वही भिन्न भिन्न पदार्थों से जुड़ सकता है यदि विशेष होगा तो दूसरे के साथ जुड़ने से बाधित हो जाएगा वहां इसीलिए मानना पड़ेगा क्योंकि तृतीय पुरुष अर्थात हमारे संस्कृत क्या प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष तीनों ही लोग, तीनों के साथ में स्वयं जैसे घटसन बड़ासन मठासन बोलते ना घटोस्थी मड़ोस्ती घट ज्ञान पट ज्ञान मठ ज्ञान अब क्या कहोगे वहां पर ज्ञान सामान्य घटमठ विशेष तथा यहां पर भी स स्वयं तम स्वयं अहम स्वयं जब प्रयोग करूंगा स्वयं सामान्य हो गया स तम अहम विशेष मानो जाएंगे अतएव अहम और स्वयं पर्यावाची नहीं हो सकता यदि अहम और स्वयं पर्यावाची है तो तुम के साथ स्वयं का प्रयोग नहीं हो सकते हो क्या तुम अहम कैसे हो जाएगा यदि तुम हमेशा पर्यावाचित तुम प्रयोग नहीं होता तो यदि अहम का पर्यावरचित स्वयं है तो त्वम के साथ स्वयं का प्रयोग नहीं होना चाहिए था तम का साथ अहम का प्रयोग नहीं हो सकता तुम के साथ स्वयं भी प्रयोग नहीं का होता है। इसका मतलब है अहम और स्वयं पर्याची नहीं तीनों रहे देखो स्वयं स्पष्टीकर बात को स्पष्टीकरण करने के लिए लौकिक प्रयोग सबसे प्रति देवद स्वयं गच्छे तम वीक्ष तथा अहम स्वयं न शक्नोमी लोके प्रयुजत है तीनों पुरुष देवदत्ता स्वयं गच्छेत वह देवदत्त स्वयं जा रहा है है ना क्या जाएगा जो भी हो स्वयं जाओ गच्छेद वह देवदत्त स्वयं जाओ क्या जाएगा और देखो तुम के साथ भी तुम स्वयं वीक्षस वह तुम स्वयं देखो मुझे दिखाओ जो बोल रहे स्वयं देखो क्या देखो तुम स्वयं देखो तम तो स्वयं वीक्षस्व उत्तम हो गया प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष में अहम स्वयं न शक्नोमी मैं स्वयं नहीं कर सकता ये कोई व्यक्ति लौके व्यवहार प्रयोग कर दिया तीनों में लोके प्रे ऐसा लोके प्रयोग देखने को मिलता है और बहुत एवं लोके प्रयोग सामान्य इतने मात्र से रूप है एक दो गया कथम तवता स्वय शब्द सबके साथ जूट जाता है ना वैसे नयाद्यम इद्र यदि तथा असौकम अहम स्वयं मनते जैसे ंग वाला शब्द के साथ त्रिलिंग वाला शब्द कोई भी वस्तु तो, सबके साथ होता सब तो है ना जब सबके साथ हुआ तो को क्या बोलोगे वहां सामान्य सभी में आयम आयम आयम जो आ गया वो तो क्या बोध कर सामान्यता को और घट भट मठ वगैरा विशेष रूप का बोध कराता है जिस प्रकार दृष्टान का जो इधम है वह सामान्य इसका बोधक हुआ उसी तो प्रकार दाष्टान जो स्वयं है वह अभी सामान्य होगा क्योंकि यह भी जो स्वयं है, है, वो भी भी कैसा? जिस प्रकार प्रकार से घट-पट जुड़ा है, उसी पर आम सब के साथ स्वयं जुड़ जाता है इत्यादि में यह जिस प्रकार से आपने ईदम को देखा तथा ठीक उसी प्रकार से असौ के साथ के साथ अहम के साथ इन सभ में भी स्वयं लोग करते हैं अतः स्वयं शब्द हो गया जिस प्रकार से रूप वस्त्र इत्यादियों में सर्वत्र इधम शब्द का प्रयोग को देखते हुए आप क्या कहते हो इधम सामान्य बोधक है तथा सामान्य तथा उसी प्रकार से असौ तुम, इत्यादि सभियों में परस्पर विरुद्ध पुरुषों में भी क्या कर दिया आपने प्रयोगात, स्वयं शब्द होने से तदर्थ सी तो शब्द का रूप अवगम दे सामान्य इसका बोधक है ऐसा मालूम होता है मान लिया पूर्व पक्षी ने भगवत स्वयं अहम शब्द और लोके भेद स्वयं और शब्दों में भेद भले लोक में स्वीकार हो लेकिन यानी वेदांत नहीं ऐसा पूर्व पक्ष का प्रसंग जहां चल रहा है इसमें क्या लाभ होगा भेद सिद्धि से लोक व्यवहार में स्वयं और रहा का भेद सिद्ध भले ही हो जाए यानी वर्तमान में स्वयं और रहा को भेद सिद्ध करने से क्या लाभ हो रहा है ये पूछने पर जवाब देते हैं अहंता स्वयं शब्दार्थे लोक में अहम और स्वयं धोनो भले भिन्न हो कूटस्तित्य इस कूटस्थ जिस प्रकरण में विचार कर रहे हो इस प्रकरण में इस भे सिद्धि से क्या लाभ हुआ तुम्हारे लिए बताओ तो दान दिया करता है इसे लाभ हो रहा है स्वयं शब्दार्थ एवं स्वयं शब्द से कार विशेष क्या है वास्तव में कुटस्थ भी है आरोप इतनी स्वयं शब्दार्थ क्या है सत्यभूत में भव्य यह हमारे लिए सबसे बड़ा लाभ सिद्ध होगा सामान्य रूपा, स्वयं शब्दार्थ एवं कूटस्था सामान्य रूप जो स्वयं शब्दार्थ है वही क्या है कुटस्थ हैत यही हमें सबसे लाभ अधिष्ठान का अंश है यह सिद्ध हो गया ना सबसे बड़ी चीज़ है वह अधिष्ठान का स्वरूप क्या है अधिष्ठान का बोधक पूरा लेकिन वास्तव पूर्वक से और बात बाधा कर शब्द वास्तव में अन्य का वारक है शब्द अन्य का निषेधक है वारक है स्वयं का मतलब क्या दूसरा नहीं शब्द इतर का व्यावर्क यहाँ पर किसी तरह कर रहे हैं कर नोत्म रहा है अन्य निवारण करता है न कुटस्थत्म बोध और स्वशब्द कुटस्थ बोध नहीं करा सकता स्वशब्द अन्य का इतर का व्यावर्तक है उसका अर्थ क्या है स्वशब्दार्थ इतर व्यावर्तव यह अर्थ और आप क्या करे स्वशब्दार्थ कुटस्थम स्वयं शब्द स्वशंस आप क्या लेना चाह रहे कूट पूर्व पक्षी कहता है लोक में स्व-शब्द स्वशब्द हमेशा क्या बोध होता है इतर व्या सिद्धांत जवाब देता है अन्य वार्क सत्तम चेतन्यूटस्थ सत्म का वक्त इष्टमे ही तव अन्यक सत्तम चेत अन्यत्र का वारण करना ही सत्व का वाच्यार्थ है ऐसा तुम कहना चाहते हो तो मुझे भी वो स्वीकार है क्योंकि कूटस्थ क्यों भी है क्या वो भी अन्य का वारण करना चाहता है। हैत्व तो का ही नाम है ना वहां भी हम क्या करना चाह रहे इसलिए उस कूटस्थ का स्वरूप बताने के लिए अन्य का वारण करना इष्ट है इसके लिए अन्य वारणम कूटस्थिया आदम वक्त के अंदर आत्मित्व को कथन करने वालों के लिए करना भी ही ही है वही के नाते सत्वेन कि अन्य वारण इष्टमेव स्वरा अन्य का वारण करना रूपार्थ यहाँ भी कुटस्थ में लागू हो रहा है इष्ट ही है इति लेकिन फिर भी भी हो गया भी है का का कर रहा है है सारा जगत जगत करने वाले नाम ही कैसा विकृत है और कौन अन्य निवार है ही शब्द दोनों पर हो सकता है ऐसा कहोगे पर सिद्धांति पूर्व पक्ष कहता है नहीं नहीं नहीं स्वयं शब्द और आत्मा शब्द दोनों भिन्न भिन्न प्रवृत्ति निमित्त वाले आत्मा की प्रवृत्ति निमित्त में व्यापक है आप नियदि व्याख्या किया है और स्वयं शब्द की प्रवृति निमित्त दोनों भिन्न भिन्न स्वयं आत्मा और कुट अस्थित नहीं हो सकता दोनों स्वयं आत्म शब्द भिन्न प्रवृत्ति निमित्त दोनों कैसे हैं भिन्न भिन्न प्रवृत्ति निमित्त वाले ऐसे हैं जैसे कि गो शब्द और शब्द के समान गवाश वाले शब्द एक दोनों में एकार्थता न होने से कथम स्वयं शब्दार्थ कूटस्त आत्म स्वयं शब्दार्थ का आप आत्मा कैसे कर सकते हो इत्याशं हस्तकारी शब्दवद एकार्थ प्रत्येक मैव मिशी शुकर् कहते नहीं नहीं या तो ये ऐसा है हस्त कर शब्द की प्रवृत्ति के लिए निमित्त अलग अलग है लेकिन फिर भी बोधित विषय दोनों का एक है हस्त कर दोनों में धातु अलग है ना हस्ता में जो धातु प्रयोग हुआ अलग है करा में जो धातु प्रयोग हुआ वो अलग, अलग है अच्छे में दोनों का अर्थ अलग अलग हो जाएगी लेकिन भले प्रवृत्ति ले के निमित्त अलग है विषय है, है वो? तो हाथ हाथ कर हाथ ही पानी से भी भले सभी में प्रवृत्ति निमित्त भिन्न भिन्न है लेकिन उनके बोधित वस्तु एक तथु पर भी हम करेंगे स्वयं आत्मा शब्द जो कूटस्थ इन शब्दों में प्रवृत्ति निमित्त धातु वगैरा अनुरूपि की प्रक्रिया को लेकर के प्रवृत्ति निमित्त को भिन्न भिन्न भले ही मानोगे किन्तु शब्दों शब्द बोधित वस्तु विषय है वो एक ही। स्वयं पर लोक्य तय सह प्रयोग आतार स्वयं और आत्मा ये दोनों पर्यवाची शब्द कैसा मालूम हुआ आपको? क्योंकि दुनिया में मूर्ख व्यक्ति भी स्वयं और आपका शब्द दोनों के एक एक वाक्य में साथ प्रयोग नहीं करता प्रयोग नास्त इसलिए स्वयं और आपका शब्दों का एक साथ कभी कोई प्रयोग करता ही नहीं है अतः तो निष्कर्ष अगला सप्तम आतत्तम कूटस्थम ऐसा क्या है अन्य वारकृपा समान प्रवृत्ति निमित्त मानना ही पड़ेगा